तो वो धराष पूछता है कैसे हुआ धर्मक्षेत्रे, गुरुक्षेत्रे, संविता, से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संविदा युष्व महाका पांडव शै धर्मभूमि गुरूक्षेत्र में, में युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडव इकट्ठे हुए तो संजय ये बताओ कि क्या किया उसने तो क्या किया अज्ञात तो बात नहीं है कि भी पता ही नहीं था कुछ ऐसी बात नहीं भीष्मी गिर गए थे दस दिन के बाद आए तो वो बात समाचार मिला क्यों कर का मतलब है कि कैसे हुआ प्रकार मेरे को बताओ आरंभ से ठीक से बताओ तो आरंभ से बताने के लिए उसने कहा पहले पहले गीता का उपदेश हुआ अर्जुन का गीता का उपदेश तो कैसे हुआ दोनों सेने खड़ी हो गई दोनों सेना सामने खड़ी उस शस्त्रों की तैयारी हो गई अब चले गए शस्त्र उस समय में ने वृक्ष पांडवानी पांडवांग सेना को देखा बद्र भी उसे खड़ी थी उस सेना को देखा, तो देखाधन डह गया इतनी वृक्ष सेना है जैसे खड़ी है इसमें विजय कैसे होगी तो संजय को बताओ भाई संजय तो संजय हुआ थी ये ध्रतार्थ हुआ थे विषम पायण का भीषम पायन सुना को जैसे सुखदेव जी सुनाते हैं गीता परीक्षा को इस वैसे जन्म जो को सुनाते हैं विषम पायन ऋषि वो करते है, दिर्टराश दिर्टराश कहते हैं धृतराज हुआ धृतराज बोले बस उनका इतना ही विषम पायने का प्रत्यान इतना ही है ये धृतराज का श्लोक एक है अब संजय कहता है कि जब इनको जी क्या किया तो धृष्ट तो पांडवा तो नहीं कहूं पांडवा किसी ना तो देखा दूर धन ने देखा पांडुवों की सेना तो आचारी के पास गया द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा कि माल सुनो राजा वचन अब्रबीत अब्रबीत कैसे क्या वचन सबने कहा मानो बड़ी चतुराई से बोला राजा बोला राज नीति से कूट कूटनीति से घर के साली से बोला पशु राम पांडु पुत्राणा महाचार्य महा आचार्य ये पांडुव पुत्र की बड़ी भारी सेना इस मुद्दे को और आप पक्षपात रखते हैं अर्जुन के साथ परंतु तो आपके साथ लड़ने के लिए, लिए कितनी सेना तैयार की है ये आपके समक्ष आगे लड़ता है महत्व हम जूढ़ पुत्र है ना और ध्रुबु पुत्र आपका शत्रु खास तो ध्रुव पुत्र से ये स्त्री खड़े की गई है तो कितने गांव के बताओ हम द्रुपद पोते हैं तब तो ना वो द्रुपद आपसे सीखा है आपके पैदा करने मरने के लिए पैदा हुआ राजा है राजा द्रुपद हार गए थे जब ये युद्ध हुआ तो उसमें द्रुपद ने यज्ञ करवाया एक कि द्रोण ने मेरे दास किया द्रोण ने बात दिया महामार को बढ़ा दिया अपमान किया तो बात ऐसे हुई कि जो पढ़ते थे इंग के पास में द्रुपद भी पढ़ता था द्रोण भी पढ़ते थे मित्रता हो गई तो द्रुपद ने कहा कि मेरे राज्य मिल जाए तो आपको आधा राज्य दूंगा मामा को राजी कर देना है उसमें दादा थे, थे वो दादा भी मर गए का पाल अग्रज मर इनके बड़े भाई थे द्रोपदी वो भी मर गए युद्ध में अभी वो प्रसोति फिर बाप प्रसोति दादा थे बाप थे वो भी मर गए यज्ञ से न पांच साल को भयो द्रुपति सब आप यज्ञ से न राजा हो गया ये वहां रहते थे तो बड़ी गरीबी से काम चल रहे जंगल में रहते थे, थे द्रुद ये महारा द्रोणाचार्य है राजाओं के शिष्यों को पढ़ाते थे खूब अस सिखाते थे तो एक दिन की बात है कृपा थी कृपा कृपा कृप और कृपा दोनों पैदा होते मुंगे में तो कृपा दयाई गई त्रोचार्य को उसकी अश्वत्था मरका हुआ वो बालकों के साथ खेलता गया तो बालकों के वहां जो माताएं दूध पा रही है तो इसने आकर मैं दूध पीऊंगा पीऊंगा दूध भाई गाय है जी कहां सुब है दूध नहीं है तो द्रोणाचार्य ने देखा और महाराज कृपा ने कहा आपके बड़े बड़े राजा लोग शिष्य है गाय तो एक हो छोरा दूध के लिए कहता है तो ये गया गया गरवान से कहा कि मैं द्रुपद मैं द्रोण हूं हमारा मित्र है द्रुपद उससे मिलने के लिए आया कही हाँ हम बोलाओ कोई गए तो हो कह ये हमारे मित्र है देख मंगा ब्राह्मण मेरा मित्र है मित्र तो मेरा समाना वैभव मित्र होता है यो रेव समम मित्र में यो रेव और मैत्री विवाह में तू पुष्ट जी पुष्ट यो है मित्र तक ये मित्र बने देखो क्यों आए गाय के लिए मैं गाय नहीं दे रहा तुमने मित्र गाय बात नहीं मिलेगा कर दिया दोनों तारी गए चलो अपने हाँ, इसके राज्य में नहीं रहेंगे हमने तो पहले तो कहेंगे राज पाए गाय तो हसीयत तो की नहीं है कहा तो थे आधा राज्य दे दूंगा गाय भी नहीं देता हमारी दिल्ली उड़ी नहीं इस तरह के अस्नापुर वो हरियाणा लगे ये पांच पांडव और सौ एक सौ कौरव पाठ सात इसको पठाते थे कौन तो सारी आ गए कृपाचार्य थे गुरु अरे कृपाचार्य से साड़ा कृपा कित तो एक साथ पैदा हुए तो वहां से जावे कहा तो संबंध था कृपाचार्य के पास ठहरे अपने शाला के पास ठहरे तो बालक खेल रहे थे तो खेलते खेलते तो गुली अंडा तो कुलीगिरी गिर गई कुएं में कोई भी पड़ गई अब जो चल तो फिर गुल्ली कैसे निकल दो त्यारी उधर से आए शौक से गए अरे क्या बात है क्या गुल्ली गिर गई तुम्हारे में कोई क्षत्रिय नहीं है तो सब क्षत्रिय है तो गुल्ली निकल गई इसमें इस इसमें चोर क्या करे बल क्षत्रिय बल क्या करे कुएं में गिर गई क्या क्या करेगा? गुलाओ धनुष धनुष मान लेंगे तुरंत गुल्ली के ऊपर जो बना तटा तट दंड बना दिया ऊपर से डे गोली तो देखा बाढ़ तो को बड़ा विक्षी है गोली के ऊपर बोल गिरे बाण नहीं कि बाण के ऊपर बाण वो गिर देते ऊपर बाण के ऊपर सटा दंड बढ़ा दीजा जाकर कहा भीष्मी महाराज की देखरेख में पांच साल चलते थे उसने कहा कि ये हम आए हैं द्रोण ये बड़े सससस शस्त्रशल है बोला क्या कैसे हुई सबने बात बता दी कि थे इसलिए मेरे द्रुप ने अपमान किया हम सम्मान करते हैं आपको आप, आप यार हो हमारे बच्चों को शिक्षा सेवा सम्मान किया रख दिए फिर सब अपने बच्चों को पढ़ाए पढ़ाते समय अपना दुख उनके साथ प्रकट कर दिया पढ़कर तैयार हुए तब हरा जरूर के हमारा सेवा बताऊंगा आप कोई सेवा आपको गुरुदेक्षण दे तो भाई हमारा सेवा द्रुपद है वो हमारे साथ ब्यार करता है मारना नहीं उसको हो वो सका कहता मैं विस्तार कहता हूं मारना नहीं उसको बांध कर मेरे सामने आओ हो दुर्योधन गया वो हार गया अजुन का मैं वो आज्ञा हो जाएगा हाँ तुम चाहो वो पकड़ हो गया वो आज साल में आदिर कर दिया तू कहता है मैं तो हूं छत्र था तू तो भिक्षुक मैं छत्र की हाईकुम थे हसी उ मैं छत्र तो भिख मंगा मित्र होता था मेरा तब वहां करना चाहे तो और अर्जुन आदि ने कहा तू तो भिक्षु कैसा है आज तेरे इस भिक्षु के सिवाय है कोई छुड़ाने वाला बुला रहे तेरे हिमायती को तो तेरू छुड़ा देखा ने किया फंस गया तो दुर्स ने कहा देख तैने कहा था आधा राज्य मैं तेरे को आधा देता हूं आधा राज्य का ले लो आधा राज्य दे दो बड़ा अध्यक्ष उसके बहुत दुख हुआ देखो मेरा बड़ा अपमान किया ऐसा आधा ले लिया दुरासा ने कहा तू देता आधा आज मैं दू तेरे को आधा अपमान बड़ा भारी तो उसने कहा कि ऐसा कोई बात हो ऐसा मम कोई पुत्र वे जो मारे दुष्द्रोण द्रोण को मारे जैसे पुत्र होना चाहिए ऋषियों का तो याद नाम के जो ब्राह्मण थे उनसे यज्ञ करवाया एक तो इन पांडव और कौरवों का नाश हो और एक द्रोणा चलेगा तो उसने अग्निकुण्ड से वो धिषून वो पैदा धीष्ठून वो पैदा हुआ और बेदी से कृष्णा पैदा हुई कृष्णा कालावर साहित द्रौपदी का बहुत ही सुंदर थी सात वर्ष की पैदा हुई सात वर्ष की बच्ची हो ना इतनी बड़ी पैदा हुई बेली से निकली मंत्रों के प्रभाव से कहते ये दो जैसे तो द्रोण को मार देगा ये मानव कौरवों का नाश कर देगी दो संतान वाहन का नाश करने वाली हुई दो संतान हो गया बड़े हुए तो वो पंडने को आया धिष तो द्रोणचार्य इसका है तब ये कहता है महाराज पशुताम पांडु पुत्र नाम आचार्य महतिमाम ध्रुपत्र है न तब शिष्य आपका चेहरा ध्रुपुद पुत्र है उसको इन्होंने सेना सन्निवेश कर के लिए पांडुओं ने बनाया है आपके सामने विमुक्त सेना करी है आप पांडुओं पर कृपा रहते बड़े बड़े धनुर भीम और उदन के समान है भीम के समान तो बलवान और विद्या में अर्जुन के समान ऐसे युद्धि युधान विराट युधान युद्धी विराट राजा ध्रुपद महारथी ध्रुपद ठष्ठेतु चेकेत काशीराज प्रभु पराक्रम पुरजित कुंती बोध सैव्य महाराज के ससुर थे एक दूसरी रानी थी उसके पिता से यह और वो युदाम उत्तम उद्यास उत्तम सौभद्रो दो अभी लोग सौ भद्रो दो, दे का, पुत्र। अहीं अहीं। भद्रो दो का पुत्र था ना अर्जुन की बहन सुबह लोग के पांचवें पुत्र स्वर्ण ये महारथा ये बड़े बड़े महारथी है आप ये आज ध्यान देना ऐसा मतस न कि हम बड़े दूरवीर है इतने महारथी है इसमें भीम अर्जुन के समान बड़े बड़े सुझाद देना आप आप दोनों बताया तुम समझा कि डर गया दुवेदन दुवेदन डरना नहीं बताते थे पास गए इतने बात गए तो क्या आसमा के अंत विशेषता ब्राह्मण रुनो हमारे भी विशेष ता तो विशेष है ऐसा नहीं उनके ही ऐसे है हमारे बड़े बड़े सेनानी है बड़े बड़े सूरभी है वो बताऊ सुनो आप निबोध चूंकि मुक्त था पांडवों की सेना की तरफ ये पीठ में से सभी तो मैं बताता हूँ सुनो आप निबोध समझ दो बुद्ध आपको बताता हूँ नाय का मम सैन्य से संज्ञार संतान भी है संज्ञा के लिए कि वो निर्देश करता हूं कौन कौन हमारे भी सेना में है कौन है भाई भगवान सबसे पहले तो आप।, आप इतनी बड़ी सेना कितने बड़े विद्वान कितने बड़े सस् चलाने वाले और दूसरे भीष्मीति से बोलता है राजनीति से इनको लोग कब्जे में किस तरह से सबसे बड़े आप और दूसरे भीष्म भीष्मी दोनों पोता होते हैं पक्ष ही है के शिष्य है इस बात से बड़ा सबसे मुख्य हमारे जन में आप है कौन है दूसरा ऐसा जी, जी है ये तो है तो भीष्म और कृपा और कृपाचार्य युद्ध को धीरे करने वाले अशोक थामा बेरोजगारी का पुत्र था अशोक था मा विकल इनका एक भाई था विकर्ण ना होकर जी का चीर खेलता लोग जी ने कहा कि न्याय होना चाहिए मैं जीती गई कि नहीं ये पूछना चाहता हूं तो विकर्ण खराब हो जाएगा नहीं जीती गई न्याय से लोग जी पर आपका कोई अधिकार नहीं है नहीं जीती गई भाई जिस कहते पूछे जिस चुप रह गई नहीं जीती गई कि पांचों पांडव दास बन गए जीते गए अब लोग गई महारानी अब दास को अधिकार नहीं है महारानी को दांव पर लगा दे देने लगा दिया अब होगी बूध जीत रहे चुप उन्हें क्यों बढ़ा नहीं जीती तो कर्ण बोले चुप रह छोकर तुम क्या समझता बड़े बड़े, बड़े। चार्य है कृपाचार्य है बड़े बड़े बैठे तो क्या बोलता है कैसा बोलते सबकी बात करने वाला सौ बेटों को मारा है ना, मत नाम कौ उनको तो सतंग समझे याद संधि करो संधि में क्या भीमसेन भी भी बोला है कि सौ है बेटा उनको सबको मैं मारूंगा सौ को सौ अगर कोई दूसरा मार तो उसको मारकर उसने क्या सौ करूंगा मैं तो पूरी को ऐसे लोग जी को जान दिखाई है तू तो जीती गई है हमारी जान पर यहां मैच मेरी होगी दासी तू तो मारा डीम ने, ने कहा कि जब तक इस जान में तोड़ दूर शौक की सौ है मैं तो नहीं मार दू और दुशासन हम इसने चीर खेचा और केस खेता उसका जब तक खून नहीं पी जाऊ जब तक, तक मैं संधि करे संधि करो तुम होता मंध्र प्रदेश पाने ना संधि करते हो तुम्हारा राजा ही देश मैं नहीं मानता मैं तो इतना काम करूंगा बच्ची सो के मारूंगा इस जान चोड़ूंगा तो इसमें जान देखाई कि यहां रूप दे बैठा हूं यहां बैठेगी कदा मेरी स्टूडेंट कद दिया को पैसा तो बैठ कि मेरी जान पर बैठ क्या काम करूंगा जिसका मैं चीज खेता तो खून पियूंगा उसका ऐसे युद्ध में किया मैद युद्ध में गला युद्ध हो रहा था सब मर गए थे दुर्धन रहा दुर्धन का और भीमसेन का होता गदा युद्ध गदा युद्ध में कमर से नीचे और आकंक्ष से ऊपर गदा मारने का अधिकार आने गदा यहां यही गला प्रहार किया जाता भीमसेन गदा मारी यहां बंदाऊ जी आ गए से हम गए उस समय में बंदाऊ जी का शिष्य था तो कदा कदम कदम किसम तेरा काम है सब दादा कहता है तेरा काम है जान पर कैसे करे मारा दादा जी दादा भाई जांग पर जोग जी को जांग पर बैठ रहा ये कहीं तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी की है मैंने <laughs> तुम्हारा काम है तुम ऐसे हो भाई भाई मड़ी नहीं <laughs> वो तो पक्ष तो तो में अर्जुन का किस भगवान अर्जुन पक्ष में अब डांग टांग टूटी पड़ा है युद्ध में कोई रसा करने वाला नहीं है रात्रि में मुर्दे पड़े हैं जगह जगह वो पड़ा है जी रहा है टांग टूटी है चल सकता नहीं नहीं नहीं यही करता है सियाल खाने के लिए मुंह में रेत भरी पड़ रहा था भीम से नहाया वो फिर उसे माथे के ऊपर लात मारी तू तुम ऐसा दुष्ट है क्या करता है ये भाई है दे रहा है इसके ऊपर मुकुट रहा है राजा का, राज का राजा हुआ है ये उस लात मारता है कि नहीं ऐसा ये रुश्ता है ये क्या फिर दुशासन उस समय दुशासन भूख मारा करूँ पटक करके गिरा दिया गिरा करके बसा लगा भी से, भीमसे तो भीमसे ऊपर पैर लिया, चल गया कुछ कौन सी तेरी भूजा है जिससे जोर जी चीर गया ये मेरी भूजा है इस भूजा से मैं जो भी खेचा है पकड़ के तो निकाल निकाली पूछा खेच कर निकाल दी भीमसेन ने वो मारा अरे सस् लगा गति हो जाए सत्र नहीं मरूंगा इसलिए मरूंगा मैंने बस सस् लग जाने मारा तो वो जिसमें लड़ाई करते थे उस समय गिराया है तब छाती छीत के खून पिया राक्ष, राक्ष। है भगवान रक्स भाई जो खून पीता है हाथ ले जाकर के द्रौपदी की बैडी बांधने खून है उसे बड़ी बांधे ऐसा इसमें काम भीम कर्म आप रिकॉर्ड करा भयानक जिसके कर्म है ऐसा को करे ऐसा युद्ध होगा मेरा उस युद्ध में जिसने अपना प्रतिज्ञा करी उसको पर विजय गुरु ने सो गया था जाकर के गुरु उनकी विद्या याद जल में जाकर सो जाता तो युद्ध करते करते थकावट आए जो जल जाकर सो गया तो फिर कहां दिन गया कहां गया भगवान जान के और भी जागर आवाज दिया भी सबका है आज युद्ध करो फिर भीमस भीमसर काम कर दिया सब कैसे ये विजयी हुए पांडव सब ये ये हमारे भी महाराज भगवान भीष्मण भया किस में युद्ध विजयी कृपा चाहिए छाड़ा होता है ना द्रोहण की इस बार द्रोण कर रहा है अशुभ था आपका बेटा विकर्ण सोमदत्ती सोमदत्त का भूरी सेवा भूरी सेवा नाम था इसका सोमदत्त का पुत्र था अन्य थे बहुस मदर बह अशुरा मदर से त्यल जीविता मेरे लिए जीवन को कुछ नहीं मानने जीवन को निषार करने के मेरे प्राण पर्यंत जब तक तो प्राण है तब तक तो कभी पीछे नहीं आते ऐसे ऐसे मेरे मांग रहती है ये प्याने पांडवों को बनाया है तो मैं बताया आपको चेतावनी के लिए हमारे कमी नहीं है हमारे कुछ भी बहुत है मगर से तत्व जीव था नाना तरे तरे शस्त्र प्रहरणा तरह तरह के शस्त्र और प्रहर मान अस्त्र शस्त्र प्रहरण दो होते एक शस्त्र होते, एक होते कोई असस्त्र दोनों होते हैं दो तलवार है ना ये शस्त्र है गोला एक बांध है अस्त्र फेंके जाते हैं फेंक कर मारते हैं गोली फेंक कर मालते हैं ये काटते हैं तलवार का युद्ध भी ऐसे होता है मारते हैं तो फेंक करके मार देते हैं तो दोनों होता है सवाल अस्त्र शस्त्र शच। नाना शस्त्र प्रारणा अस्त शस्त्र है अनेक प्रारणा सर्व युद्ध बिहार ये सबके सब युद्ध में बड़े कुशल है हमारे पक्ष में कमी नहीं है कह रहा है सर्वे युद्ध विशाल का अभियान कदस्माकम बलम भी मिल ये महाराज अस्माकम बलम भीषमा भी रखे तुम भीषमा रखा जाने वाला तो इसमें भय था थोड़ा दूर दिन को मन में क्यों अन्याय होता है उसे भय होता है भीषण पांडव पांडव से नगर निर्देश के विजय ने अन्याय किया नहीं है अन्याय का घर गिर जाता है अन्याय गिर अपर्याप्त बल भीष्म भी रक्षित भी। हम तो अरे पर्याप्त हम भीमाल भी रक्षित भीम रक्षा करने वाले हैं भीम से एकदम पक्षीपा पांडव होगा भीष्म तो वह पक्षपाती है वो भीष्मी सेनापति ऐसे जो ग्राचार्य के सामने गुजर बोला चाला की तो किसी चाला जी समझते थे सामने बच्चे पैदा हुआ भीषण जी वो क्या चंद्रवाद बैठे कैसे चाला जी जगह बोली रोजगारी बोले नहीं बोले तो खटपट हो जाए खटपट हो जाए जिल के भेजी हो जाए क्योंकि आए नए सर्वे वैसा भाग वा चुका जैसा भाग अपने अपने भाग को न छोड़ करके और अपने अपने जगह खड़े रहकर के भीष्वा रक्षण के तो भगवान स्तर भी आप लोग सब सबके सब भीष्मी की रक्षा करो भीषण जी सेवा सब वो सबकी रक्षा करेंगे तो भीष्मी रक्षा में कई लोग के थे वो अनुदम मत तो हो रहे भीष्णों समय में कोई मार मांगे यह नहीं था भीष्जी को मारने के लिए पैदा हुआ था वो क्या नाम है श्रीखंडली तो श्रीखंडी काशी राजा की तीन कन्या थे अंबा अंबिका अंबालिका ये भीष्म हल के तीन काशी दादी कंडिका भीष्म हल के तीन एक श्रीखंडी कौन और लघु भ्राते ही अपने लघु भीष्मे दिन कहा कि तुमने किया मेरे को निमंत्रण क्यों नहीं दिया क्या आपने महाराज भाल ब्रह्मचारी है आप विवाह करते नहीं में आपको निमंत्रण कैसे देते नहीं नहीं क्षत्रियों में मैं करूं न करूं नहीं, मैं को निमंत्रण दिया है तो मेरा अपमान किया है मैं सब क्षत्रियों का अपमान करता हूं तथा तो तुम सूर्य उसे रह दिया अरे आ जाओ जिसको बीजी भाग जाओ मेरे सामने जो आज करो सब क्षत्रियों लड़ा है सबको सकार दिया बढ़ा तीनों को लेकर चल दिया सब हार गए आगे जाते लड़की ने कहा बोला मेरा विचार तो शल्य के साथ ब्याह करने का था अब आप सुनियों को विजय कहो नहीं क्या उतरों में नहीं लेता था दूसरी चीज को मैं नहीं लेता हूँ उतर जाओ चले जाओ वो जाकर को वो कही पता नहीं मेरी ऐसी बात है वो कहता मेरा भी दूसरा विचार था फिर साहब ब्याह करने का पर मैं जब हार गया अब तेरे पर मेरा अधिकार नहीं आदम किशु का अधिकार बिना अधिकार की नहीं लेता मेरे ब्याह मैं करता पर हम तो अब मेरा अधिकार नहीं रहा हार गया तब इस पहली बाप के पास काशी दादा पास मेरा ब्याह करो बेटी विषय से ब्याह करूं मैं भी हार गया तो मेरे पर तेरा अधिकार तेरा तेरे पर मेरा अधिकार नहीं रहा कन्यादान कैसे करूँ मेरी कन्या हो तो करूं जीत को कर लड़ेंगे भीष्म अब भीष्म कोई करे तो मैं नहीं सकता मैं कन्यादान कर नहीं सकता अधिकार नहीं मेरा तो उसमें हम तो क्या करें क्योंकि हूत्र नाम के नाना थे वो भजन करते थे जंगल में है बार परसुरा सूंगा नाना जी पास गई अरे दादाजी मेरी ये बेटा गई ठीक बेटा बैठ दाच, मैं दाच, बताऊंगा मेरा मित्र है परशुराम अरे परशुराम तेरा मिशन परशुराम कहूंगा तेरे काम करा देगा बड़े प्यार से दो बैठाया आए तुम्हारा तो हमारी, हमारी बेटी है हमारी बेटी की कन्या है ये भीष् ने काम किया वो हर करके अब बाप ना तो बाप रखता है ना वो दूसरा रखता है कोई इसका अब क्या करें भीष्म हर घर ले गया तो भीष्म कर सकता है अब तो करा परसुके ठीक है करा देंगे परशुराम जी जय महाराज गुरु ठहर नदी पर ही विष्णु जी को पता नहीं कर सब सामग्री ले गए पूजा की भोजन माला सब नहीं गयी महाराज का पूजन किया गुरु महाराज तुमने सीखा है विष्णु जी से पूजन किया तो महाराज यहीं कैसे ठहर गए घर पर बधार से आप गए तो घर है कि नहीं तुम्हारे काम आया हूँ मैं मेरा प्रतिज्ञा करो तो जो आप कहोगे शो करूंगा तो हम कैसे रहेंगे जो कैसे चल वो कह देखो ये देशों है इसने त्याग दिया तो त्याग दिया उसको गति कर ग्राम करेगा नहीं और कभी बात जो कोई बात क्यों उसी के लिए आया हूं तो करना पड़ेगा उसको साथ ब्याह कर रही आज मैं ब्रह्मचारी हूं कैसे कर क्योंकि मेरे घर से नहीं माने आप लोगों को एक तरह हुआ है कि अपनी प्रतिक्रिया परिषद रहना चाहिए शिक्षा तो आपसे ही है और आप गुरु तो आप हो मैं नहीं कर सकता तुम नहीं करो मेरे घर नहीं मानेगा ना तो युद्ध करेगा आप आज्ञा हो धर्म दिया गुरु मेरा आज्ञा धर दिया तो, तो करो तैयारी हो जाओ युद्ध के लिए मेरे सामने तैयार होना ठीक है दो रख सख्व स्वस्था जाकर लाए और गुरु जी महाराज तो आप लगे यही मरे तो अब आज मैदान में सत्ताईस दिन रात दिन आसपास का प्रयोग किया से परशुना समझती मरे को दुनिया मरे भी समझिए लोगों ने आकर बड़ा बंद करो गंगा माता आई बेटा दुनिया माता आई ग्रीष्म छोड़िए इसलिए मैंने युद्ध नहीं छेड़ा है मैं मेरे घर पर बैठा आया कर करे मारे युद्ध करे तो मैं कैसे तू तो तो छोड़ दू मैं कैसे हार मान लू मैंने युद्ध किया नहीं युद्ध करे पर परशुराम जी तो मैं क्षत्रिय हूँ युद्ध करते बाप जाना मेरे को कहा मेरे घर तो परशुराम जी महाराज आप छोड़ दो हम कैसे छोड़ दें हम हार मान लें एक क्षत्रिय हैं हम ब्राह्मण हैं फिर सब ऋषि मुनि आए बहुत वह कृपा करो कि हम पराजित नहीं होते नहीं ना तो बेरोज हम पराजित हो ना पर्सन कहते सबने आकर कहा कि हार हमारी हुई तुमको नौकरी तब तो युद्ध कर पीठ नहीं निकाले पैसे पैसे इन्वेस्ट निकल जब तक दिखे तो ऐसे ही चले चले करेंगे ऐसे घीसू थे परशुराम जी ने कहा तू जानता नहीं है मेरे को मैं जानता हूं ठीक है आपके तो चेला हूं इक्कीस बार मैं क्षत्रि कर दिए मैंने समझे तू क्या चीज है मेरे सामने अरे अब एक बार खो अगर मैंने ऐसा किया कि न चला नकला जातवा भीषम मतभेद हुआ भी क्षत्रिय क्षत्रियों में मैं नहीं पैदा हुआ था उस समय समझिए से जलवाऊं मतबू हो मेरे सामान भी कुछ पछताद जाता है तेज राम कतेज़ तेजस्वी पैदा हुआ मेरे जैसे पीछे खींच हमें ये घास पर लगी है आगे ये टीबा पर पत्थरों पर नहीं लगती है आप क्या करोग करेगा हम आप कौन बुलेबा पालन करना जुद करना हमारे खेलियों का वेद पाठ है जीव है जुट गो हमारे तो थोड़ी बड़ी दुर्दशा हुई वो थोड़ी बहुत गई भगवान शंकर की काशी में जाकर के तपस्या करी किस तरह से मनो मना अब और मारे मैं दुर्दशा करी भीष् ने तो भीष्णु को कैसे मारू भीष्म मरेगा मेरे शांति और सब जीवन बीष् उनका कोई बात नहीं वो काशी में प्राण ले दिया इसमें जब द्रुप तपस्या कर दी मेरे संतान हो जाए संतान मांगा तो शंकर में खजाना भाई बैठी, बैठगी आपकी लड़की हो जाएगी लड़की नहीं चाहता तो मैं लड़का चाहता हूँ संतान तो कहा संतान लड़की भी लड़की हो जाएगी मैं महाराज पुरुष चाहता हूँ अरे वो पुरुष बन जाएगा पैसे समझिएगा दोनों बात होगी जल्द में लड़की चल जाएगा पुरुष चला गया गुरुपति गई बच्चे पैदा हुई तो बच्चे बच्ची कहती बालक हुआ है लड़का हुआ है पसे लड़के की कोई लड़की की नहीं गई और बड़ी हुई शिक्षा पाई बड़ी पोसा पैदा थे तो पता नहीं शीवु। शीवु। शीवु का जाकर कहना नहीं किसी बेटा है महाराज शंकर ने कहा बेटा हो ही जाएगा महाराज एक राजा थे उस राजा की लड़की के साथ ब्याह कर दिया ब्याह भी कर लड़की के साथ ऋतुपर्ण क्या नाराज हो, वो कहना क्या भाई फैसला देखा तो लड़की है उन्हें जान मां से क्या मां मेरे को एक लड़की के साथ ब्याह कर दिया तो उसने पति से कहा कि ये क्या किया आपने आपने अपने लड़की का लड़की के साथ ब्याह मैं द्रुप का लड़का है लड़का नहीं लड़की है मेरा, साथ कैसी है जी बात इस इसने तदाई कर दी कि अब द्रुप मारेंगे धोखा दिया मेरे को चलाई गौरी अब लगा सीखंडी को पता अस्सी खंडी हुई श्री खंडी नहीं छोड़ी इसको पता लगे मेरे लिए पिता पर आफत आई है तो ये सेना में से छिपा कर भागी दौड़ते चली जा रही थे सुना करो नाम का एक रक्ष उसने देखा कि क्यों जा रही क्या बात करी तो मेरी आफत आ गई मेरे पिताजी ने इस छोरी के साथ विवाह कर दिया मेरा छोरी का अब मजाक वहां पर आऊंगा मारेंगे तुम्हारे को मैं धोखा दे दिया तू तो क्या करूँ मैं छोरा बनना चाहता हूँ तो किसने कहा कि मैं छोरा बना लू मेरा पुरुष बना तेरे को देता हूँ और छोरी मैं देगा वो स्त्री बन गया उसको पुरुष बना दिया ये गया पीछे जाकर पिताजी के बता दी मैं तो लड़का हूँ ऐसे बड़े लड़का है जो प्रभु जी कह रहा है उस राजा से कि आपने क्या किया ये बस आम देश के राजा भी हो आपने क्या किया लड़की के साथ गया क्या नहीं मिल गया आप जरा सोचो आप कहते हो मेरी लड़की के साथ गया क्या गया मेरी लड़की तो जो दोस्त मेरे है वो आप कह रहे आप मेरे आपने सो क्या निके आप तो दोनों कह मेरी लड़की आपकी लड़की तो आप लड़की के लिए ऐसा करते हो मेरी भी लड़की क्यों किया लड़का है हमारा लड़की क्या है हमारा लड़का बेटा है हमारा फिर पैसों का रही सरकार कर पैसा तो खोजाना आगे ऐसा लड़का है फिर लड़की तो छोरी के कहने से बोल दिया छोरी ऐसा ही कहा अपनी माँ से उस माँ ने मेरे को कह दिया अब ये इधर आए इसने में वहां धनाध्यक्ष कुबेर आया तो कुबेगी राजी में गए अरे वो सुना कहना नहीं आया सुना करने जा रहा है तो छुपा हुआ बैठा है छबाई जो का बना हुआ है कुछ स्त्री बन गया है जा तू स्त्री जाएगा जरा मैंने बेसरा मैंने साथ दे दिया वो स्त्री बना रहेगा इसकी विजय होगी तो जाकर रहोगी अब मेरे काम हो गया मेरा पुरुष बड़ा सिद्ध हो गया तेरा पुरुष बड़ा देख हो गया तो मैं तो स्त्री रहूंगा तो पुरुष ही रह गया को शिक्षी तो वो भीष् को मारने के लिए हुआ था भीष्णु ने दूर दिशा दुर्दिशा करीब भीष्णु मार भीष मेरा अभी रक्षण तो हम तस्तर तो तो के तरफ भीष्णु की रक्षा करूँ भीष्णु जी महाराज स्त्री पर बाहरवी चलते वो स्त्री मानते पहले जन्म की स्त्री लड़की थी और इस जन्म में लड़की है पीछे से तो लड़का हो गया तो वो बाहर नहीं चलाएगा वो मरेगा नहीं तो सावधान रहो पास में जा जाए वो आगे मसा उतार देगा भीष्णु जी का भीष्णु जी लड़ेंगे नहीं सोरी है सावधान है भीष्णु में अभिलक्षण तू अभिल तो भवन तस्वीर सबके सब पीछे सब रक्षा करो ऐसे युद्ध हुआ नौ दिन हो गया जो रात्रि में जैसा महाराज यदि बोले कि तो क्यों खसिया महाना कृष्ण भगवान से क्या घुमा तो है क्यों खसरे वाला तो भीष्मे रात्रि में आग आगे पतंगा जावे जाता दीघे पीठ आवे ही नहीं है ऐसे भीष्मीघ के सामने जावे सैनिक हमारे बड़े बड़े जोर भी अल्जा तो खत्म हो जाए ये अकेला भीष्म सब का कर संहार करने का जो तो बंद भी करो हम धन में रहेंगे अपने अब राज्य की जरूरत नहीं है कि नहीं नहीं जीत जाते कैसे हो जाएगी कि अदुर मार देगा बिजली को अधूर मार देगा कैसे मार देगा हमारे बुजुर्ग जिस लोगों को क्या समझाओ तुम्हारा वरदान बाकी है बिजली के पास मैं आप कैसे मरोगे ये बात पूछिए ना तो रात्रि मध्य जाकर पूछा मेरा कैसे <laughs> है बेटा अच्छा? कैसे कैसे दादाजी मरोगे कैसे <laughs> मैं कोई मेरे को मार नहीं सकता है पहले भी स्त्री था इसलिए स्त्री पीछे पुरुष बना मैं उसको स्त्री मानता हूँ उसके सामने से नहीं चलाऊंगा वो आवे मैं उनके मानो से मरूंगा नहीं मच्छर काटे को आदमी मरता है यार जोरदार हो सब तो लूटा जोर से बाढ़ तो सिकंड को बोले सामने पीछे रहे, साम रहे, पीछ रहे अर्जुन वो बाण मारे ऐसे हो जाए तेरा काम सब हो जाएगा तब आज ये उपाय बताया विष्णु जी ने तो सिकंडी को आगे करके बाढ़ लगे जोर से पीछ लेगी छोरी है छोरी के समेगा लगे बाढ़ ये बाण तो श्रिखंड का नहीं है शिखंड कितना जोर कर दे शरीर को तो अर्जुन जी ने बाना ने में बाना श्रिकंड ने आधे बन श्रीखंड के आधे बन अर्जुन गया कर, कर, उस सरसैया तो तो पर गिर गया प्राण तो छोड़ा नहीं प्रण तो मनाओ जो छोड़ सरसैया पर सुर मारे ढाल निकल गए बाढ़ सामने सब पार हुए बाढ़ पड़े सब सन्नी गायक हमारा लाओ भाई सिर्फ तो ला। ये में बड़े तो क्या ये बड़े अपने बर्फ से भीड़ सैया के लगाया नहीं बेटा अर्जुन हाँ दादाजी थकिया तो मारे बन तो वाह ये भीड़ सैया के लगे तो तक प्यास लगेगा घाव लग जाता है प्यास लगती है तो पढ़िया पढ़िया। लाए बढ़िया बढ़िया जल लाएंगे हमारे लाइक है अर्जुन जब भैया प्यास लगे जो हमारा बाढ़ बाण गंगा प्रकट होगी अब मोह बहुत अच्छा भागा बात तो विष्णु महाराज के रक्षण विश्व भर सिंह जी रक्षा की बात कही विष्णु मरण खुश हो गए तब जोर से शंख बनाया प्रतापमान भीष्म बड़े प्रभाव प्रभावशाली थे बड़े भी थे तब से सर मैंने हर्ष उसको हर्षवदा करते हुए दुर्योधन बेचारे बोले गए जोड़ा तो बोले ही नहीं तो ये पाया गया मन में पैदा करते कुरुवृ पितामा दादाजी कौरवीघासनापति थे कौनों में सही कदा संघास गारा पणक ढोल आनक मृदंग गोमुखा लसिंगा ये बाजे बजे बाजे बाजे बाजे सब बाजे बज उठे सर से अभ्यन करो तो। साफ साफ भज उठे सब सरसवदस्तु बड़ा भयंकर शब्द हुआ बाजा का हेरे मातमी शनो ये बाजे बज गए कौरों से ना था श्वेत ही रही होती श्वेत बहन अर्जुन का नाम है अर्जुन जिस वर्ग बैठती ओवर घोड़े सफेद हो जाते भगवान हो जाता ऐसे बैठे श्वेत ही रहे थे महातेश चंद्र बड़ा भविष्य था आठ दस गाड़ी थे तो उसमें पीछे असुरसते थे कितना बड़ा महतीश चंद्रेश दोनों और माधव है पांडव सिंह माधव भगवान और पांडव तो ये दिव्य संघ ये दिव्य संघ बजाए कारो पड़े जो बार बज गए तो इन्होंने संघ बजाएगा हम भी तैयार है कि हम तैयार है हम भी तैयार है बजाए संघ दोनों पांच दिन में ऋषि गेसो ऋषि के, के पांच नानक संघ बताया देवदत्तन धर्मदया धर्मदया देवदत्त नाम संघ बजाया जो अग्नि ने प्रश्न होकर दिया था खांडव दिन राह किया उस समय देव दिन धन गया का में वो महासंघ हम भीमकर्म आपके बोले भीमकर्म बड़े भयानक कर्म भाई भाई खून पी जाए थे भीमसे वो भीम से वो प्रताप हुआ महासंख होगा बहुत गया भीमसे अनंत विजय राजा राजा विदिष्ठ ने कु का पुत्र विधि ने अनंत विजय राजा जब ऐसे दो संघ बजाय काशी परमेश्वर काशी राजा परमेश्वर बद धनुष वाला श्रीगंड जमा श्रीगंड महाराज जैसे लोग अपराधिकोप जी के पात्रों पुत्र सर्वसा प्रतिप और सौहदय से सुख्या भगवान का महाना महाबाह शंका ये संघ बजे साहब कैसे संग बजे के नभर से पृथ्वी चौरा तुम लोग दिन राधे पृथ्वी से आगा तक गूंज उठाए तो जोड़े संग बजाए बड़ा भयंकर शब्द हुआ राष्ट्राष्ट्राने हृदय ने बजा रहे वो घोषराष्ट्र के सैनिकों का हृदय विलीन हो गया पांडवों के पाड़वों के ग्यारह सौंसेना थी उसके बाजे बजे तो पांडवों पर असर नहीं पड़ा ने बोले कांपने लगी ना अन्याय था अन्याय कांपता है तो है हम तो जिसको नहीं चाहते थे तो करते हैं उधर राष्ट्र का नाम हृदय धजराष्ट्र के संबंधित जितने सैनिक थे हृदय में मैंने कुछ पीड़ा होगी हृदय फाड़ दिया हो उससे पीड़ा होगी हृदय में अब अर्थ व्यवस्था दंध है इसके बाद धात्र आसान कपी ध्वज अब धात्रार्थों को देखा सामने युद्ध की तैयारी सुख भरी भरी है अर्थ व्यवस्था तंत्र धात्र धसार्थ की पुत्री व्यवस्था से महाराज दूर रचना से बड़े स्थित थे ऐसे उन्हें विचार देगा अर्जुन ने का विद्युत तो देशों से संपादित सकता हूँ की तैयारी हो रही कैसे मैं धनोद्य पांडव धनुष कोई इसी के चंद्र राधा के मिधमा इसीलिए भगवान से का अर्जुन बोलता है फेरी और मध्य संस्था जितना दोनों सेनाओं के बीच मदद खराब हो दोनों सेना ऐसे करी जाओ बीच मदद खराब हो मेरा ले अरे तुम देखने वाला है युद्ध करने वाला यहां आत्मता नहीं किया लू सुना लड़ रहा है कि मैं लड़ने में जरा युद्ध की कामना है अवश्य कहा सोचो मैं किसी के साथ लड़ू कौन मेरे साथ दो हत हाँ करने वाला है जरा मन को देख लू सामने जाकर के रद्द देखना देखना कई मया सही होते हैं समुद्धि से तो माया कई सही होती है और कई माया सही होते हैं मेरे साथ कौन सकता है मैं किसी के साथ करता हूँ देख लो धारा धतराज के पुत्र की दुर्बुद्धि है उसका पक्ष लेने के लिए आए हैं इतनी सजा लोग कि हम धसराज से देखो भले मानसो किता मेरे सामने अभी युद्ध करता हूँ देख लो युद्ध युद्ध में में हैं कोई जसरासी बुद्धि तुम ऐसा कर दे कोई नहीं है हम युद्ध में तेजी से आचार करे इन लड़ने की बहुत उम्र में आ रही है तो मैं देखू को भले मन पता लगेगा मैं समझेगा एवं मुक्तो ऋषोड़ा से संजय गाते ऐसे जब कहा तो सैन्य और स्थापित हुआ तो हम कहना उत्तम रथ को सेनाओं दोनों के बीच में ज्यादा खड़ा किया कहते वृक्ष था से वहां इधर सेना पांडवों दोनों सेनाओं के बीच में से दोनों सेनाओं को देख सके ठीक तरह से रसोत्तम सैन्य उभियों सैन्यों मध्य स्थापित हुआ और भीष्मण प्रमुख भीष्मोण के सामने जहाँ भीष्मीदी है ये भगवान की बड़ी शाला की सुनिए लड़ने के मन में ही आया कि दादाजी के गुरु जी के साथ क्या लड़े हुए साल से मैं सोचा और बिजने ज्यादा लोग सब खड़े उनके सामने ततरा पैसे चाल पांच साल और देखा सर उन सबको देखा कल वहा पास पैसे में अर्जुन ने तो कह दिया अगर आप खड़ा करो तो कृष्ण भगवान ने कह दिया पैसे वेतान सब वेता खोले कुरुवंशों को देखो अब कुरुवश दोनों राष्ट्र की सेना भी कुरुवंशी मानवीस भी, भी कुरुवंशी और दोनों सेना अपने कुटुंबी अजन पर असर पड़ा ये भगवान की चश्मा है सर गीता कहने की मन में आ गई देख देखो कौन हो देख तो कचरा परिस्थिति को देख लगेगा इतना हो गया प्रमुख सर था सर्वे सबके सामने उसको तो खड़ा किया जैसे बीस वोट लोग दिखे साथ ये भगवान की गीता करने की इच्छा है इस बार के सामने बीस रोट लोग दिखाए और जितने राजा उठे गए अरे उसे पास बोले भगवान बोले अर्जुन तो वैसे गिरने धन जी में पांड बोला अर्जुन बोला अब भगवान बोले तो पहले अध्याय में किसान संभा कैसे होता उसे पास गो प्रसार सुन पशेतान समेत कुरून सी एता समेत कुरूर पश्य हो ये इकट्ठे हो कहू बे समवेता ही सवह है पांडव से ही सब गुरु तो सब है पांडवी गुरु है और गुरु है तो हमारे ही कुटुम्बी दोनों ही हमारे कुटुम्बी गुरु पर। अब देखा माना पच्चीस लोग है मौत से, से था।